उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग में आज सुनते हैं छोटा नागपुर की लोक कथा पर आधारित कार्यक्रम करमगाच हमारे देश की अनेक जनजातियों में से एक है ओराव इन लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है करम का त्यौहार करम पुराण भाषा में एक पेड़ का नाम है करम की डाल गांव में लाई जाती है इसकी पूजा की जाती है उसकी महिमा के गीत गाए जाते हैं यह त्यौहार कब और कैसे शुरू हुआ इसके बारे में एक बड़ी रोचक कहानी है यह कहानी हर साल करम त्यौहार के दिन गांव का पुरोहित या पाहन गांव की युवा लड़कियों को सुनाता है हां आओ, आओ लड़कियों अरे कहां रह गई थी तुम सब पर... और मां होती बहन खाने में लगी हुई थी हां अच्छा अच्छा चलो अब जल्दी-जल्दी इन पीढ़ियों पर बैठ जाओ और सुनो करम की कहानी हां तो बहुत बहुत समय पहले की बात है हम रोहतासगढ़ में एक राजा राज करते थे उन की तुम ही लोगों जैसी एक प्यारी बेटी थी बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी उसका नाम था सिंदगी हां तो राजकुमारी सिंदगी जो थी उसे पेड़ पौधों फूलों से बड़ा प्यार था एक बार बरसात के मौसम में भी राजकुमारी सिंदगी के बगीचे का एक पौधा पनप नहीं रहा था अच्छा सूखता चला जा रहा था शिंगी को बड़ी चिंता लगी वो सीधी गई राजा के पास राजा उस वक्त अपने मंत्रियों के साथ किसी गंभीर चिंता में डूबे थे राजा बाबा देखिए ना जाने क्या हो गया है मेरे एक पौधे को सूखता ही जा रहा है सरा चल के देखिए ना बाबा सिंगी बेटी अभी हम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं तुम जाओ यहां से लेकिन बाबा मेरे पौधे का क्या होगा सिंगी कहां जाओ यहां से जरूरी काम है मगर बाबा मेरा पौधा भी तो जरूरी है अगर मर गया तो उ हम एक पौधा ही तो मरेगा कौन सी मुसीबत आ जाएगी यहां अब सबकी जान आफत में है क्यों बाबा ऐसी क्या बात है बेटी पड़ोसी राजा ने कहलवाया है कि हम उसे लगान भेजें नहीं तो वो रोहतासगढ़ पछ चढ़ाई कर देगा अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है क्या रोहतासगढ़ में वीरों का काल है करने दो ने चढ़ाई हमारे वीरों के आगे भला कौन टिक सकता है ओ सिंघी यह दो राज्यों के बीच लड़ाई की बात है कोई हंसी खेल नहीं सैकड़ों लोगों के मरने जीने का सवाल है इस बारे में सोच समझकर फैसला करना पड़ता है तुम जाओ जाओ यहां से हमें सोचने दो हां तो क्या कह थे मंत्रीवर राज कुमारी सेगी वहां से चली तो गई लेकिन सोचने लगी कि इस युद्ध में वह कैसे हिस्सा ले उसने अपनी सभी सहलियों को एक कट्ठा किया और अपने बागीची में छिपकर युद्ध का अभ्यास कर दे लगी उद्धर राजा और मंत्रियों ने सोच विचारकर युद्ध करने का फैसला किया जम कर ललाईई हुई रोहतासगर्ण के वीरों के पैने तीरों से दुश्मन की हिम्म टूब गए। उनकी सेना बहु पज लोड़े यहाँ। रात हो गई। उधर राजकुमारी सिंगी और उसकी सहेलियां अपने-अपने हाथ्यार साभाले उस लड़ाई की नकल कर रही थी। कितु लडाई का ढोल है mm. कौन बजा रहा है इतनी रात में जरा देखो तो मैं देख कर आती हूं दुश्मन हार कर गया है कहीं बदला लेने के लिए उसने ही तो इतनी रात में फिर से चढ़ाई नहीं कर दी सिंदगी रानी सिंदगी रानी हाँ? ये तो दुश्मनों की सेना है मशाल की रोशनी में ढोल बजाते चले आ रहे हैं अब क्या होगा हमारे सारे सैनिक तो नशे में धुत पड़े हैं तो क्या हुआ हम तो तैयार हैं क्या हम रोहतास गढ़ की रक्षा नहीं कर सकती कहती क्या हो सिंदगी हम लड़कियां भला कैसे लड़ सकती हैं क्यों लड़कियों के हाथ पैर नहीं होते आंख नाक नहीं होते चलो अपने हथियार संभालो और मेरे साथ आओ चलो चलो चलो सिंदगी ने लड़कियों की हिम्मत बढ़ाई अंधेरे में शत्रु जान ही नहीं सके कि उनका सामना लड़कियों से हो रहा है सिंदगी और उसकी सहेलियों ने शत्रु सेना का टटकर मुकाबला किया लड़ती लड़ती धूलू सेना रोहतास गढ़ से हटकर पास के जंगल तक जा पहुंची सिंदूरी और दूसरी लड़कियां थकने लगी थी उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए तभी उनमें से एक लड़की को याद आया कि वहीं पास में एक बहुत बड़ी गुफा है लड़कियों ने भागकर उसी गुफा में शरण ली सिंदगरानी सिंदगरानी क्या है मंगरी दुश्मनों के कुछ आदमी गोल बांधे इसी तरफ आ रहे हैं अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो जाओ तुम जाकर सभी लड़कियों को खबरदार कर दो सब तैयार रहें लेकिन देखो किसी तरह की आवाज ना होने पाए गुफा का मुंह छोटा है एक बार में दो तीन आदमी से ज्यादा अंदर नहीं आ सकते और दो तीन आदमियों को मार गिराना तो कोई मुश्किल काम नहीं तुम जाओ मैं गुफा के मुहाने पर जा रही हूं जमनी तो वहीं है ना जी वहीं है जमनी आहा रानी मैं यहां हूं इस तरफ ठीक है लेकिन देखो बिल्कुल आवाज मत करना चलो चलो दरवाजा ये क्या तीन चार आदमी मशालें लिए इधर ही चले आ रहे हैं चुप बिल्कुल आओ भाई आओ इधर भी देख ले ओफो व चलवा चलवा के माल ही डालोगे क्या अब छोड़ो बे कोई नहीं है इधर अरे पर देखने में क्या हर्ज है ओफो हर्ज कैसे नहीं है चलते-चलते पैर दुख गए छाने कहां गायब हो गए यारहताशगढ़ वाले अरे हो सकता है दा वापस लौट गए हों लेकिन वो लोग आए तो इसी तरफ थे कहीं किसी गुफा खो में छिपे होंगे मुझे तो यहां कोई गुफा नजर नहीं आती अरे ओ ये क्या ये तो गुफा जैसी लगती है ओफो अरे पागल हो गए हो तुम तो अरे ये तो करम का पेड़ है उसकी छाया पड़ रही है कोई गुफा गुफा नहीं है भाई मैं तो इसके आगे एक कदम नहीं रखूंगा मैं तो यहीं बैठता हूं जाना है तो जाओ हां ठीक ही कहते हो इस कर्म के आगे और कुछ नहीं सिर्फ पहाड़ी है चलो लौट चलें लौटने को कहते हो तो हम भी तैयार हैं तो चलते हां लौट गए सिंघी और अब सुबह तो हो है धीरे आज तो इस करम के पेड़ ने ही हमारी जान बचाई ये ना होता तो उन्हें हमारी गुफा का पता लग जाता और फिर बेकार खून खराबा होता मगर इसकी छुकी छुकी टहनियों और खने पत्तों ने गुफा को पूरी तरह ढक दिया है और वो लोग हमें नहीं पा सके मैं तो बाबा से कहूंगी कि इसकी टहनी मंगाकर राजमहल के बगीचे में भी लगवाएं बिल्कुल और सच मुझ जब राजा को सारी बात का पता चला तो उसने जंगल के उस करम पेर की एक टहनी मंगवाई उसे जमीन में गार कर उसकी पूजा की और बस तभी से आज का दिन करम त्योहार का दिन इसी तरह धूम धाम से मराय जाता है करम गाज अभी आप सुन रहे थे ये का